ब्रह्मा बहूल प्रंक प्रत्यन भुता गोपाल वत्सुता न शयद विषु श ज शंभुचरणक शिसा धत्ते चमूत्रत्र कृष्ण वै पृथगस् को सचिनम आसे खरो नो गुणिना बरो द्वेशी मयिष्या करुणा सवागतिर्मय <coughs> नमः कमलना कमलमा लिंगे नम कमल, कमल पद नमस्ते कमल ब्रह्म विदधा पूर्व योग वै वेद प्रणति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम्वै शरण प्रपद्य योगींद्र मुनी बृंदारक बृंद ब्रिंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद राधा गोविंदरागियों नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी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 किन्तु जीव और माया ये दोनों भगवान की शक्ति हैं, भगवान के अंश हैं और भगवान के आधीन हैं और भगवान के द्वारा गबर्न होते हैं हम लोग जीव हैं, अतएव जीव तत्व पर विस्तार से विचार किया गया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 श्वेता चतुरो चौथे अध्याय का छठवा मंत्र इसमें एक पक्षी वो भी पक्षी हम भी पक्षी सुपरना औुजा और सकाया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 ये पांच पांच दस एक ग्यारह इंद्रियां होती हैं प्रमुख और सूक्ष्म मन के चार रूप हैं मन बुद्ध चित्त अहंकार और उन चारों में प्रमुख दो है मन बुद्धि इसलिए अर्जुन को बार बार भगवान कहते हैं मई एवं मन आधत्सो मई बुद्धि निवेश मन भी मुझको दे दे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 सर्वेशम मधुपासनम भागवत कह रही है सबके क्योंकि सब जीव है ना तो जीव सब है इसलिए सब के लिए एक कानून भगवान का स्मरण करो उनको पा करके ही रसगम भेवा यम लब्धानंदी भवती और कोई मार्ग नहीं है एवं शब्द का प्रयोग है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 चार एक दस ये काग्रता तत्रा चार एक ग्यारह आ प्रायत त्रापि दृष्ट चार एक राधने अपराधने प्रत्यक्षानुमानभ्याम तीन दो तेईस वेदांत सूत्रों में भक्ति के विषय में बताया गया कि देखो प्रमुख है ध्यानाच ध्यान करना होगा ध्यान मन से होता है ध्यान रसना से नहीं होता कान से नहीं होता आंख से नहीं होता मंदिर में जाते हो हा संत के पास जाते हो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 इनका उत्तराधिकारी होना चाहिए ना तो लड़का चाहते हो ना भी क्या चाहते हो हाँ महाराज आप शरीर का लड़का चाहते हैं ऐसे वैसे लड़का काम नहीं चाहते भगवान का अच्छा फसाया इसने अब मेरे शरीर का तो दूसरा है हाँ ही नहीं कोई न तमस् दृश्य थे वेद कहता है भगवान कह रहे हैं श्वेता छठवें अध्याय का आठवां मंत्र न मेरे कोई सम्मान था न है न होगा मुझसे बड़ा कौन होगा स्वयं त्वसधीशा भागवत तीन दो इक्कीस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 फिर भारत ने इसका नाम रखा भारत वर्ष तो एक भारत नवराजा, राजा इक्यासी कर्म अब नौ बन गए योगीश्वर सिद्ध महापुरुष ये आकाश मार्ग से सारे ब्रह्मांडों में घूमते थे जहा चाहे जाएं, बैकुंठ में शिवलोक में देवी लोक में जहा चाह ये नौ थे नौ कबीर हरिंतर इबुद्धा पिप्पलायना आविर हो त्रोथ्रुमिल चमसा करभाजना ग्यारहवें स्कंद के दूसरे अध्याय का इक्कीसवा श्लोक ये नौ नाम है कवि हरि अंतरिक्ष द्रुमिल चमस करभाजन आविर्होत्र प्रबुद्ध पेपलायन ये नौ योगीश्वर तो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे विदेह नि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 वही प्रश्न जो सौनकाधिक परमहंसों ने किया था वही किया तो कभी बोले कवि नव योगीश्वरों में वो पहले का नाम है कवि कविता करने वाले नहीं योगीश्वरों का नाम है कवि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 वैराग्य के बिना और ज्ञान के बिना तो मोक्ष होता नहीं हाँ ठीक कहते हो ऋते ज्ञान मुक्ति ज्ञाना दे भाई कई बल्यम तो सुनो भक्ति परेशानुभव विरक्तिर चै शत्रि का एक काला प्रपद्यमान युस्तुष्टि क्षुदयो नुघास्युता घ्रिं भजत नुवृत् भक्तिर्तिर्भगव प्रबोध भई भागवत से राजपरा शाति मुपैस साक्षात्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 तस्मान योगिनो वै मदात्मन न ज्ञानम चैराग्यम प्राय भवेद्यः भेदिशुदेव भगवती भक्ति प्रयोजि जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञान यदतुकम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 वो पेट के अंदर जाता है खाना हम्म फिर वहां आते हैं हम्म जठराग्नि है एक फिर वो मथता है पेट में उस खाने को हा फिर उसका एक भाग रस बनता है एक भाग मन बनता है हा एक भाग लेट्रीन बन जाता है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 बाकी सब अपने आप होता जाएगा भक्तिर किंचना सर्वैर्गुण तत्र समा सतेसुरा पांच अठारह बारह इसके पहले क्या जो हम श्लोक बोले थे